यथार्थ शरणागति का स्वरूप गुरु वशिष्ठ ने तीनों की व्याख्या बदलते हुए कहा जोग कु जोग ज्ञान यो जहा नहीं राम प्रेम परिधानो सो सुख कर्म धर्म जर जाऊ जहन राम पद पंक भाऊ जो लक्ष्य से दूर बना दे उसका तो त्याग करना ही पड़ेगा चाहे वह कितना ही बढ़िया हो मान लो आपको जाना है दिल्ली और आपको किसी ऐसी गाड़ी में बिठा दे जो बड़ी सुखद हो जिसमें बैठने में कोई कष्ट ही ना हो बड़ा आनंद हो किंतु यात्रा करते हुए आपको यह पता चले कि दिल्ली और भी अधिक दूर होती चली जा रही है तो क्या आप बड़े प्रसन्न होंगे कि क्या बढ़िया आरामदेह गाड़ी है अरे भाई वह वा वाहन अच्छा है यह तो ठीक है पर जहाँ जाना है वह वा वहाँ तो नहीं ले जा रहा है मूल संकेत है कि वह साधन हमें कहाँ पहुँचा रहा है इसलिए मानो सुमित्रा भी लक्ष्मण को यह बताना चाहती है कौशल्या अम्बा ने भी यही कहा क्या होता है ऐसे सत्य से जिससे स्वर्ग तो मिल जाए पर भगवान भी छुड़ जाए एक बार गुरु वशिष्ठ और अन्य लोगों ने भरत जी से कहा कि तुम्हारे पिता महाराज श्री दशरथ स्वर्ग में हैं उस समय श्री भरत ने एक व्यंग भरा प्रश्न किया यह कहकर आप लोग पिताजी की महिमा बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं देखिए न संसार में किसी की मृत्यु होती है तो उसे सम्मान देने के लिए स्वर्गीय ही लिखना पड़ता है चाहे वह जहाँ भी हो पर जरा सोचिए किसी भक्त के लिए स्वर्गीय लिखना उसका सम्मान है कि अपमान है भगवान राम भी श्री सीता जी से कहने लगे अरे अयोध्या और मिथिला में कितना सुख है वन में तो कष्ट ही कष्ट है तुम अयोध्या और जनकपुरी में रहो ना, तो श्री सीताजी ने कहा कि महाराज अयोध्या और मिथिला की बात तो आप एक और रखिए अगर स्वर्ग में रहने के लिए मुझसे कह दिया जाए तो भी मैं नहीं रहूंगी। उनकी व्याख्या क्या थी सीता जी ने कहा कि जिसमें आप न हो वह स्वर्ग भी मेरे लिए नरक के समान है प्राणनाथ नाथ करुणा यतन सुंदर सुखद सुजान तुम बिन रघुकुल सूरपुर नरक समान मानो श्री भरत का तात्पर्य यह था कि पिताजी श्री राम को छोड़कर स्वर्ग चले गए तो यह उनके दुर्भाग्य की पराकाष्ठा ही होगी इसलिए उन्होंने तो कह दिया मरण काल विधिमतिहरली लगता है कि मृत्यु के समय ब्रह्मा ने उनकी बुद्धि का हरण कर लिया होगा नहीं तो क्या वे ऐसा करते साक्षात ईश्वर को छोड़कर सत्य के नाम पर स्वर्ग चले गए वे बड़े घाटे में रहे यह तो कोई बुद्धिमत्ता की बात नहीं है उन लोगों के लिए जिनको नरक में जाने का डर है उनके लिए स्वर्ग बहुत बढ़िया है पर भक्त के लिए स्वर्गीय कहना तो उन, उसका अनादर ही है भक्त स्वर्गीय कैसे हो सकता है ऐसी स्थिति में कौसल्या अम्बा ने भी कह दिया कि क्या होता है सत्य जाते हो बिछुरन चरण तिहारे गीतावली जिसके कारण तुम्हारे चरण बिछुड़ जाते हैं उन्होंने कहा अगर सत्य के नाम पर तुम्हें वन जाना पड़ता तो मैं तुम्हें रोक देती पिता की आज्ञा की बात होती कि पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए धर्म है तो भी मैं तुम्हें रोक देती तो तज तो जन जाहु जान बड़ी माता माँ का स्थान पिता की अपेक्षा अधिक महत्व का है यह शास्त्र मानते हैं यदि पिता की आज्ञा होती तो भी मैं तुम्हें रोक देती पर हाँ जो माँ ने कहा तुम तो जाओ कौशल्या अंबा का समत्व उनका विवेक उनकी वृत्ति उनके चरित्र के अनुकूल है किस प्रकार वे ईर्ष्या ममता और शरीर की भावना से मुक्त हैं इसका परिचय उनके वाक्यों में मिला उन्होंने कहा अगर तुम्हें मैं जाने के लिए आदेश दे रही हूं, तो न तो सत्य के नाम पर और न ही पिता की आज्ञा के नाम पर